अब आता है की इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। विक्रांत ने फिर हर्षित को प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर मर्डरर द्वारा छोड़े गए क्लू को दिखाने के लिए कहा विक्रांत का सिग्नल मिलने के तुरंत बाद हर्षित ने स्क्रीन पर सभी विक्टिम की डेड बॉडी सीफ्रो एक्सिम प्लस का साइन और 255 नंबर समेत सभी क्रू दिखाना शुरू कर दिया सुनो विक्रांत ने ताली बजाकर सभी का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा शुरुआत में तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि अगर इंस्पेक्टर अशोकन ही असली मर्डर है तो फिर उन्हें फिल्म क्रू के लोगो के सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला होगा लेकिन काफी देर तक खोजबीन करने के बाद हमें इसका जवाब भी मिल गया इसके पीछे की वजह ये है स्क्रीन पर जैसे दयाकर की फोटो दिखनी शुरू हुई तुरंत ही विक्रांत ने कहा हमें दयाकर के कम्युनिकेशन रिकॉर्ड से बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मिला हम लोगों को यह पता लगा कि दयाकर ने लाइट हाउस के प्रोजेक्ट को किसी खास मकसद से ज्वाइन किया था दरअसल दयाकर को यह बात पहले पता चल गई थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जल्द फेमस नहीं हो पाएगा और अगर वो फेमस नहीं हो पाएगा तो फिर उसकी कमाई भी उतनी नहीं होगी इसीलिए दयाकर ने पैसे कमाने के लिए प्लान बी बना रखा था विक्रांत ने आगे की बात बताते हुए कहा उसने चोरी से कुछ न्यूज चैनल वालों के साथ डील कर लिया था इस डील के तहत वो फिल्म इंडस्ट्री के भीतर की खबरें न्यूज चैनल वालों को देता था और इसके बदले में न्यूज चैनल वाले उसे पैसे देते थे और फिर वो जितनी कंट्रोवर्शियल ब्रेकिंग न्यूज देता था उतना ज्यादा उसे न्यूज एजेंसी वाले पे करते थे फिर विक्रांत ने आगे की बात बताते हुए कहा इस वजह से दयाकर लगातार फिल्म इंडस्ट्री की सीक्रेट न्यूज निकालने में जुटा रहता था फिर जब उसे लाइट हाउस फिल्म के बारे में पता चला और जब उसे ये खबर मिली कि लाइट हाउस फिल्म में वो सभी क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं जिन्होंने निरूपा के साथ गलत किया था तो दयाकर ने अपनी पूरी कोशिश लगाकर फिल्म में खुद के लिए रोल पक्का किया ताकि वो उन लोगों के बारे में न्यूज एजेंसी वालों तक खबरें पहुँचा सके इसके बाद विक्रांत ने प्रोजेक्टर स्कीम की तरफ इशारा करते हुए कहा जहाँ तक मेरा अनुमान है दयाकर उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन किसी डायरी में या अपने फोन के नोट्स में लिखकर रखता था इसके बाद विक्रांत ने इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ देखते हुए कहा वो शाम को मर्डर वाली शाम को भी दयाकर अपना काम कर रहा था वो खुद के लिए कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज ढूंढ रहा था और इक्तफाकन उस दिन दया की मुलाकात हमारे सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन जी से हो गई उस वक्त या तो अशोकन जी प्रसाद का मर्डर कर रहे थे या फिर किसी और का खून कर रहे थे कुल मिलाकर उस वक्त अशोकन कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे थे फिर दयाकर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर अशोकन और दयाकर के बीच भी फाइट शुरू हो गई लेकिन अशोकन को हरना दयाकर के लिए नामुमकिन था और अशोकन ने दयाकर को भी मार डाला आप विक्रांत की बातें सुनकर अशोकन का चेहरा गुस्से ऐसी लाल हो उठा वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही विक्रांत ने बोलते हुए उसे चुप करवा दिया विक्रांत ने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा फिर अशोकन तब तक मर्डर कर ही चुका था उसे इस वक्त लग रहा था कि अब उसका काम खत्म होगा। लेकिन फिर इसी वक्त अशोकन ने दया करके नोट्स देखा वहाँ से उसे फिल्म क्रू के बाकी लोगों के सीक्रेट का पता चला विक्रांत ने आगे अपनी आखे बड़ी करते हुए कहा फिर जब अशोकन ने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया तो फिर उसके दिमाग में अपने क्राइम को छुपाने का एक बढ़िया आइडिया आया चूंकि अशोकन पहले ही उन लोगों को मार चुका था ऐसे में अशोकन को लगा कि जब वो एक मर्डर कर ही चुका है तो फिर दो तीन मर्डर और भी कर देगा तो क्या ही हो जाएगा अगर पकड़ा गया तो भी सजा मर्डर की ही मिलेगी जबकि अगर वो सबको मार देता है और चीजों को इस तरह व्यवस्थित कर देगा कि सबको लगे दया करने सबका खून किया है बस करिए अशोकन अब खुद को रोक नहीं सका उसने विक्रांत की बातों को आगे सुनने ऐसी मना करते हुए कहा विक्रांत सर चुप करिए आपका दिमाग खराब हो गई है क्या आप सारी कहानी अपने दिमाग से बनाकर बोल रहा है एक सीनियर पुलिस वाले ने भी अशोकन की बातों से सहमति जताते हुए कहा हमें ये सब मानने के लिए ठोस एविडेंस चाहिए विक्रांत ये सुनकर गुस्से में आकर पुलिस वाले पर चिल्लाने लगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर ऐसी इस तरह बात करने की विक्रांत की दहाड़ सुनकर वो पुलिस वाला खौफ में आकर चुप हो गया दोबारा उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई अशोकन तुम अभी भी ये सब मानने को रेडी नहीं हो विक्रांत ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा तुम तो बहुत दिन से पुलिस की नौकरी कर रहे हो और तुम तो आर्मी में भी काम कर चुके हो तुम्हें तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोसीजर पता है तो जब तुम्हें दया करके डायरी पढ़कर फिल्म क्रू के लोगों के सीक्रेट पता चला तभी तुम्हारे माइंड में ये प्लान आया था नही बिल्कुल नहीं, नहीं। इंस्पेक्टर अशोक ने पूरी बात नकारते हुए कहा विक्रांत ने अपनी आवाज थोड़ा तेज करते हुए कहा आपको जब फिल्म क्रू के लोगो के सीक्रेट का पता लगा तो तुरंत ही आपने रिवेंज लेने का प्लान बनाया तुमने दया कपड़ा निकालकर खुद पहना और फिर एक एक करके उन सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया जिन्होंने निरूपा के साथ कभी कुछ गलत किया था बल्कि तुमने हर विक्टिम को अलग अलग तरीके से मारा और सबको अलग अलग जगह पर ले जाकर मारा और फिर एक लंबी सांस ली और आगे बोलते हुए कहा सबको मारने के बाद तुम डरे हुए थे बाद में पुलिस दयाकर तक नहीं पहुंच पाएगी इसलिए तुमने तो सभी विक्टिम की डेड बॉडी पर छोड़ दिया था तुमने तो वो सभी काम किया जिससे ये साबित हो सके की दयाकर ही असली मर्डरर है और तुम्हारा चेहरा छुपा रह सके ठीक इसी समय बादल के कड़कने की जोर की आवाज सुनाई पड़ी इस आवाज को सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी पुलिस वाले भी चौक उठे आसमान में बादल गरजने के साथ ही बिजली के कड़कने की भी आवाज सुनाई पड़ी हालाँकि आसमान बिल्कुल साफ था और सूरज बिल्कुल सामने चमक रहा था ऐसे में अब आकर उन लोगों को एहसास हुआ कि ये तूफान और बादल गरजने की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उनके दिल के धड़कने की आवाज विक्रांत के लफ्ज सुनने के बाद आ रही थी क्या बकवास है अशोकन ने विक्रांत की तरफ बेहद गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहा उसने गुस्से में उबलते हुए विक्रांत ऐसी कहा तुम बिल्कुल बेवकूफ हो तुम्हें भला स्पेशल टीम का लीडर किसने बना दी विक्रांत ने भी गुस्से ऐसी चिल्लाते हुए कहा तेरी तो सहले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की अशोकन सहले अब तू जेल जाने वाला है समझा तू विक्रांत सर एक पुलिस वाले ने विक्रांत को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा लेकिन विक्रांत के गुस्से को काबू में करना कोई आसान काम नहीं था उसने एक साथ तकरीबन गालियां सुनानी शुरू कर दी विक्रांत को इतने गुस्से में तो शायद हर्षित ने भी कभी नहीं देखा था उसके मुंह से अशोकन के लिए इतने सारे अपशब्द एक साथ सुनकर हर किसी को हैरत हो रही थी जब विक्रांत ने अशोकन को जी भर के गालियाँ सुना ली और जब उसे संतुष्टि होगी तब जाकर उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अच्छा आई एम सॉरी मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था कोई नहीं छोड़ो ये सब चलो फिर आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। उसने अपना गला साफ किया और फिर बोलना शुरू किया अशोकन ने अपने कपड़े दया करके कपड़े बदल लिए और फिर उसने कौशिक को चाकू भोंक कर उसका भी मर्डर कर दिया इसी वजह से कौशिक बार बार ये कह रहा था कि दया करने ही सबका मर्डर किया है लेकिन फैक्ट ये है की अब बस करिए प्लीज में रिक्वेस्ट कर रही आपसे अशोक ने फिर से विक्रांत को रोकते हुए कहा वो घुटनों के बल बैठ गया था उसने विक्रांत के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा प्लीज अब आप स्टोरी बनाना बंद कर दीजिए आप असली मर्डर को पकड़ नहीं सका इसलिए जबरदस्ती मेरे ऊपर ब्लेम कर रही है विक्रांत ने अशोकन की बातों को इग्नोर कर दिया और फिर आगे की बात बोलते हुए कहने लगा फैक्ट ये है दया कर की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी और उसकी डेड बॉडी को अशोकन ने टिकाने भी लगा दिया था क्यूँकी उसे लगता था की जब तक पुलिस को दया कर डेड बॉडी नहीं मिलती है तब तक ये केस किसी भी हाल में सोल्व नहीं हो सकता है विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए हल्की सांस छोड़ी और फिर मजाक के लहजे में कहा लेकिन तुमने मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट तो इग्नोर ही कर दिया था क्या पुलिस वाले ने विक्रांत की तरफ बेहद उत्सुकता के साथ देखते हुए कहा विक्रांत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा दरअसल अशोकन ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की बस गलत ये हो गया की अशोकन को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था की इस केस को सोल्व करने के लिए इंडिया का टॉप डिटेक्टिव विक्रांत सक्सेना आएगा विक्रांत ने अपनी आवाज साफ करके बिना शर्माए आगे बोलना शुरू किया शायद तुम लोगों को पता नहीं है अभी यहाँ आने से पहले ही मैंने हेडलेस फीमेल मर्डर केस सॉल्व किया है उस केस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे क्यों विक्रांत ऐसी बिना किसी के जवाब का इंतजार किए बगैर अशोकन तुमने तो कभी उम्मीद भी नहीं की होगी की मैं कभी तुम्हारे ऊपर भी शक कर सकता हूँ <laughs> कोई नहीं अभी अगर तुम्हें अपने लिए कुछ कहना है तो कह सकते हो नो प्रमुख इंस्पेक्टर अशोकन के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था वो विक्रांत को गुस्से से तरे रहा था ठीक इसी समय विक्रांत का फोन बज पड़ा उसने फोन चेक किया तो पता चला कि उसे कोई मैसेज मिला हुआ था विक्रांत ने तुरंत ही फोन निकालकर मैसेज पढ़ा मैसेज पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें चमक उठी अगले ही सेकंड विक्रांत ने जोर जोर ऐसी हंसना शुरू कर दिया उसकी हसी सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग भी मौचक्के होकर उसकी तरफ देखने लग विक्रांत ने फिर कुछ सेकंड तक सोचने के बाद कहा प्रसाद ने बीच आरोप इन लंबे बाल वाली औरत को देखा था क्रू का स्पीडबोर्ड दूर ले जाकर छोड़ा गया था और डेड बॉडी को अलग अलग प्लेस पर ले जाकर छोड़ा गया ये सब चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस पूरे केस में तुम्हारे साथ कोई और भी इन्वॉल्व था तो क्या तुम उसके बारे में खुद ही बताओगे या फिर उसके बारे में भी मैं ही बताऊँ ये बात सुनकर अशोकन पूरी तरह ऐसी नर्वस हो चुका था ये देखकर विक्रांत धीरे धीरे मुस्कुराने लगा कुछ सेकंड तक मुस्कुराने के बाद उसने बिल्कुल सीरियस होकर कहा अशोकन अब तुम बिल्कुल फंस चुके हो कुछ नहीं बचा है इसके बाद विक्रांत ने अपने फोन खोलकर उसमें एक और वीडियो प्ले कर दिया ये देखो तुम्हारे साथी ने तो कबूल कर लिया है अब तुम भी कर लो